プレムジティワリナムカ、エッボーティバディアバーチラカタタウジスガメーレタタウシガウケッドハベメウカナパカタウォルズンデギウザータ。プレムジティワリケッマバトネヒティパレッベヘンオレッバイタ。ベヘンキシャディカワネケリーエッドハイコアチェスパランケリーエッドベチャーディン・ラータカシティアカタウィンジケッバナイウエサレパカワンケイサロセ バチェ、ブレ、ガンケ、バキ、サレ、ロー、バダ、マザレケ、ハヤカタテ。イスケバジェセ、ウォジズ、ダベメ、カムカタタウズ、ダベカ、ナマチャウア、アンカマイビ、バディ。エグデン、プレムジケ、ドストネ、プレムジケ、ベンケ、シャディケ、エイケ、アチェセ、レッケ、バレムペタヤ。イスウンカ、プレムジネ、ソチャイエ、シャディト、キシビタ、カーニペディ、チャイウダー、レナペデ、パ、ベンケ、シャディ、ホニチエイエ。イスレーゴ、ガンケ、ザミダケパス、ゲア、 パーソーパーロペレケー、ウスネシャディカバディ。アプリベンキシャディメ、プレムジネクダプネハトセバリアカナバナヤタ、サレアテテティカンカナカケムクトゲ。アレバ、プレムジー、トマレハトメトジャドウヘア、カナトムネバリアパカヤヘビ。ウスシャディメ、ラッコケタセ、ランラー、ランカエクアデミアヤタ。 ブレムジーバイコヤダイア、キュスケハイコパダナヘ、ウスカキュッジウダリビヘ、インサップチョッケ、ランダンジャー、ウスケリア、ナムキンタ、トでネイ、イスモケコジャネディア、ディングザネレゲ、ウダーカブハーバーネレゲ、アンプリテンカトビとジバネメニカジャティー、ハイコパダニケペセカンバネレゲ。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 アピスあなた、う zdin Kahatana、キ il London may upke restaurant make cookie nokrimuje deneco tayarhe Abhibika, unokrimuje denge Ariva Badiahe, Akirapneveri Batmanhili, Zarud Mokamilega. Maykhafameohajaraham Mirabeta, Apke London Anetake Sare in Tazamkuddekega, he care? Fir Jabramlal, Wapas London Chelegethe r a m l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 こンジはもう1つのパンジーはもう1つのパンジーはもう1つのパンジーはもう1つのパンジーはもうンジーはもう1つのパンジーはもう1つのパンジーはもう1つのパンジーはもう1つのパはのパンジーはもうンジーはのパンジーのパンジーはもう1つのパンのパンジーはもう1つのパンジーはのパンジーのパンジーはももう1つのパンジはもう1つのパンジーはもうンジーはもう1つのパンジーはもうはもう カフィパセティッ r ディティーセレムジークウシホーカーアンバディアパカワンバナナレガエダマヒネカタンカミルタタンアンティッ a ーウプリか、セホネケカランウスカアンダリバディ e アンジテビペセウオカマタタタンアンプレペセウオインディアベスティタ フィル・ラム・ラーケ・ベテセ・バーカーター、アウンセ・ケーター、キュン・ペソセウスキウ・タリ・チュカデェ、アウンセ・バイコ、バリアーサ・コレジュ・バゲラメ・バーティカ・ケプライ。イスター・チェメネビッケイン・チェメノメ、ウスネ・カイバー・プチャ、キミレ・バイセ・フォンパー・バーカーワディ。パーコインアコイ・カーン・ボーカー、ラム・ラーケ・ベテウス・タルディタ フレンジコさんでホネレガー。オフェル、ジャブ・ラムラープネベテケサーバーカテテー、ウォッチュッケソンケバーテーションネレガー。エグディン、ウォッチュッケソンケバーテーションネレガー、ウォッチュッケソンネレガー。 アセトリナージャーテヘプレムジカハタカハナバリアヘイイスレウセメジョタンカデタオウスケティケペセミラカのメネウンペソコメネバチャケラケネコカハタナキスケバレメプレムジケバイコバタネケバレメコインアコユパイネカルオブジェワパスフォンカルウンキンバトコスウンカルウォトランタプネクハゲアアプナプラサマノスネサメエテリアアアアウシバクトマハセネクパラ 何で私がいるのか l e て、私がいるのか c で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか何で私がいるのか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 パーティーンスケマンメキャーはポータンオーロスフォッドストーケターフォッドゲアフィルワー・ラケウェサーチィズオコデケソチネレガーイスケハネケリキャパコンプレムジネフィルアプリナザーイダーダーダーイトステデカハネケキチズラケウェテアレパタニエフォッドストーヘキスカイテネサーレカネケチィズオコヤチョッケカチェレゲオスオチメパルゲア いいですか でも、それが一つのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトストローのフォトスてローのフォトストストストローのフォトスト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 तो शायद आज वो अपने भाई बेहन के साथ इतने खुशी-खुशी जिन्देगी नहीं बिता सकता। फुट्टे वाला एक गाउ में तीन सबसे अच्छे दोस्त भूशन, रवी और संतोश रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू क और अपने पतियों को खाना खिलाती थी। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियाँ भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली।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 अपनी प्रतिभा का दूर उपयोग किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुना का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था उस गाओं में कोई अच्छार की दुकान नहीं थी कुछ ही दिनों में करुना का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहाँ से वह अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी, जब वहाँ एक विग्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बर्नी कितने की है? एक बर्नी पच्चीस रुपए की है, बेटा, ठीक है? मुझे एक बर्नी टमाटर के अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर के अचार की बर्नी उसे दी। विग्�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 कि ये पटली तुम्हारी है तो तुम में से रख लो मुझे कोई बहस नहीं करनी है विग्नेश ये सुनके बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया वो घर पहुँचते ही उस पटली के पैसों को गिरने लगा लगता है करुना अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है तभी उसने अपनी पटली मुझे दे दी मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेच� अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करूना की दुकान की ठीक सामने विगनेश ने अपनी दुकान लगाई अचार लेलो अचार निम्बू आम मिर्ची की ताजी अचार करूना ने ये देखा के इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है